सांकर भाष्य, अध्याय ऐत्रोपनिषद द्वितीय खंड देवताओं की अन्न एवं आयतन याचनाता एकता देवता अस्म महत्व प्राप्तस्त अशन पिपाशाभ्या अन्वा वर्जत ता एतन एनम अवतनम न प्रजा ने ही अस्मिन प्रतिष्ठिता अन्न मदाती वे ये इस प्रकार रचे हुए इंद्रियाभिमानी देवगण इस महासमुद्र में पतित हो गए उस पिंड को परमात्मा ने क्षुधा पिपाथा से संयुक्त कर दिया तब उन इंद्रियाभिमानी देवताओं ने उससे कहा हमारे लिए कोई आश्रय स्थान बतलाइए जिसमें स्थित होकर हम अन्न भक्षण कर सके ता एता अग्न देवता लोकपाल संकल्प्य सृष्टा ईश्वरेणस्म संसाराण भी संसार समुद्रे महत्व काम कर्म प्रभदुखोदे तीव्ररोग जरा मृत्यु महाग्राहे नादवनते पारे निराल विषयंद्रि जनित सुसुख लवण लवक्षण विश्रा पंचेद्रििया तिन्माक्षोभोत्थिता नर्थशत अहोर्मौ महारौरव्यनेकगत हाथी पूजिताक्रोशनो तदूतमहारवेश सत्याजवधान दयांसा स्मतम दियात्म गुणपाथेयपूर्ण ज्ञानोड़ूपे सत्संगसर्वत्यागमार्गे मोक्षतीरे तेत महत्व प्राप्त पति ईश्वर द्वारा लोकपाल से संकल्प करके रचे हुए वे ये अग्नि आदि देवगण इस अति महान संसार अर्ण संसार समुद्र में गिरे जो संसार समुद्र अविद्या कामना और कर्म से उत्पन्न हुए दुख रूप जल तथा तीव्र रोग जरा और मृत्यु रूप महाग्राहों में पूर्ण है अनादि अनंत अपार एवं निरालंब है विषय और इंद्रियों के सहयोग से होने वाला अनुमात्र सुख है जिसकी क्षणिक विश्रांति का स्वरूप है जिसमें पाँचों इंद्रियों के विषय रूप, पवन के विक्षोभ से उठी हुई अनर्थ रूप सैकड़ों उत्ताल तरंगे हैं जहां महारौरव आदि अनेकों नरकों के हाहा आदि क्रंदन और चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मचा हुआ है जिसमें सत्य सरलता दान दया अहिंसा श्रम और धैर्य आदि आत्मा के गुण रूप पाथे से भरी हुई ज्ञान रूप नौका है सत्संग और सर्व त्याग ही जिसमें नौकाओं के आने जाने का मार्ग है तथा मोक्ष ही जिसका तीर है ऐसे संसार रूप महासागर में पतित हुए अर्थात गिरे तस्माद् तस्मा अग्नादिदेवताप्यय लक्षणापि या गतिर्व्याख्याता ज्ञान कर्म समुच्चया फलभूता संसार पर समाया इत्यं सां संसारुःखोपक्षिथो ये तस्द विदिव परम ब्रह्म आत्माता वक्ष विशेषण प्रकृत जगदुत्पत्ति स्थित संहार हेतु सर्वसारुःखोपना वेदी तस् पंथा यहत्कर्मी तद्रह्म तत्सत्यम तत यदत तत पर ब्रह्मात्मज्ञानम नान्य पंथा विद्य अनाया मंत्रवर्णना अतः यहाँ यही अर्थ कहना इष्ट है कि ज्ञान और कर्म के समुचयानुष्ठान की फलस्वरूपता जिस अग्नि आदि देवता में लीन होना रूप गति की पूर्व अध्यायों में व्याख्या की गई है वह भी सांसारिक दुःख की शांति के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि ऐसी बात है इसलिए देवतालय रूप गति संसार दुख की शांति का उपाय नहीं है ऐसा जानकर जो परब्रह्म अपना और सब प्राणियों का आत्मा है जिसके विशेषण आगे बतलाए जाने वाले हैं और संसार की उत्पत्ति स्थिति और संसार के कारण रूप से जिसका यहाँ प्रकरण है उसे संसार के संपूर्ण दुखों की शांति के लिए जानना चाहिए अतः मोक्ष प्राप्ति का और कोई मार्ग नहीं है इस श्रुति के अनुसार यह जो परब्रह्म का आत्म स्वरूप से ज्ञान है यही मार्ग है यही कर्म है यही ब्रह्म है और यही सत्य है तम स्थान करण देवतोत्पत्ति बीजभूतम पुरुषम प्रथमोत्पादित अनुगमित वान तस्य पिंडम्हात् अशनायापाशाभ्या अन्वार्जत अणुमित संज्ञितूत शनाजादिदोषवूता देवता शनयाप्यपाशाजिभ्या पितामहं पीडियमा पितामह स्रष्टारम अब्रुवन् उत्त आयातनमिष्ठानमस्म्यम प्रजा विधस्व यस्मिन् यस्मतने प्रतिष्ठिता समर्था सत्योन्न इति स्थान इंद्रिय गोलक इंद्रिय और इंद्रियामी देवताओं की उत्पत्ति के बीजभूत से प्रथम उत्पन्न किए हुए उस पिंड अर्थात आत्मा को उसने क्षुधा और पिपासा से अनुवर्जित अनुगमित अर्थात संयुक्त किया उस कारणभूत पिंड के क्षुधा आदि दोषों से युक्त होने के कारण उसके कार्यभूत देवता आदि भी क्षुधा आदि से युक्त हुए तब क्षुधा पिपासा से पीड़ित होकर उन्होंने उस जगत जगद्रचयिता पितामह से कहा हमारे लिए आयतन आश्रय स्थान की व्यवस्था करो जिस आयतन में प्रतिष्ठित होकर हम सामर्थ्यवान हो अन्न भक्षण कर सकें गो और अश्व शरीर की उत्पत्ति तथा देवताओं द्वारा उनकी अस्वीकृति एवं मुक्ता ईश्वर ऐसा कहे जाने पर ईश्वर ताभ्यो गा मालयता अग्रवन्न वै ताभ्यो सुमायता अब्रवन वय दो अलमिति इन देवताओं के लिए गौ ले आया वे बोले यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है फिर वह उनके लिए घोड़ा ले आया वे बोले यह भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है ताभ्यो देवताभ्यो घाम गवाकृतिविशिष्ट पिंडम ताभ्यवाद भय पूववत्ंडम समुदृत्य मूर्छेत्वान्न दर्शित नर्गवाकृति दृष्टि ब्रुवन्न वै नोस्म्ठायान्नम तोम पिंडोल न वै प्रत्याख्याते ताभ्यो गवी प्रतख्याता अब्रुवन्न वै लोयम इति ब्रुवत उन देवताओं के लिए गौ गौ के आकार वाला पिंड पूर्वत उस जल से निकाल कर अवयवों की योजना द्वारा रच कर लाया अर्थात उसे उन देवताओं को दिखलाया उस गौ के समान आकार वाले प्राणी को देखकर वे पुनः बोले यह पिंड हमारे लिए अन्न भक्षण करने के निमित्त आश्रय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है अलम का अर्थ पर्याप्त है अर्थात यह आश्रय भोजन करने के योग्य नहीं है गौ का परित्याग कर देने पर वह उनके लिए घोड़ा लाया तब वे हमारे लिए यह भी पर्याप्त नहीं है इस प्रकार पुरवत कहने लगे मनुष्य शरीर की उत्पत्ति और देवताओं द्वारा उसकी स्वीकृति सर्व सर्वप्रत्याख्याने इस प्रकार सब का त्याग कर दिया जाने पर काभ्य पुरुष मान्यता अभ्रुवं पुरुषो व सुकृत्य वह उनके लिए पुरुष ले आया वे बोले यह सुंदर बना है निश्चय पुरुष ही सुंदर रचना है उन देवताओं से ईश्वर ने कहा अपने अपने आयतन आश्रय स्थानों में प्रवेश कर जाओ ताभ्य पुरुष मनय स्वयनी तस् स्वोनीष दृष्टि अखिन्ना सत्य सुकत शोभन कृतम्ठेतब्रुवन तस्मा पुरषो भावपुरशंतरपु्यकर्महेतुवा स्वयं वे नैवाम इति उच्यते वह उनके लिए उनका ज्योनी स्वरूप पुरुष ले आया अपने ज्योनी भूत उस पुरुष को देखकर वे खेद रहित हो इस प्रकार बोले यह अधिष्ठान सुंदर बना है अतः संपूर्ण पुण्य कर्मों का कारण होने से निश्चय पुरुष ही सुकृत है अथवा स्वयं अपने आप अपनी ही माया से रचा होने के कारण सुकृत ऐसा कहा जाता है ता देवता ईश्वर भ्रविदृष्ट आसाम मिदम अधिष्ठान मत् सर्वे ही स्वयोनिसु रमंते अतो यथातनम यद अनादिक्रिया्ययतन तत्वीसते ईश्वर में यह समझ कर ईश्वर में यह समझकर कि इन्हें यह आश्रय स्थान प्रिय है क्योंकि सभी अपनी योनि में संतुष्ट रहा करते हैं उन देवताओं से कहा जिसका जो आयतन है उस अपनी संभाषणादि क्रिया के योग्य आयतन में तुम सब प्रविष्ट हो जाओ देवताओं का अपने अपने आयतनों में प्रवेश तथा स्वितुञा प्रति लभ्येश्वर से नगरियामीव बलाधी कृतादेय ऐसा ही हो इस प्रकार राजा की आज्ञा पाकर जिस प्रकार नगरी में सेना सेनाध्यक्षादि प्रवेश कर जाते हैं उसी प्रकार अग्निर्वाग्भू मुखम प्रावद्द्वायु प्राणो भूशि प्रावदादी चक्षुर्भुवा क्षुरी प्रावद्दिश्रोत्र भूत कर्ण प्राभनोषधी वनस्पतो लो मूं प्राभचंद्रमा बलो भूत प्राविशदापोरे तो भूतम प्राविशन अग्नि ने वागिन्द्रिय होकर मुख में प्रवेश किया वायु ने प्राण होकर नासिका रंध्रों में प्रवेश किया सूर्य ने चक्षुंद्रिय होकर नेत्रों में प्रवेश किया दिशाओं ने श्रवण श्रवणेन्द्रिय होकर कानों में प्रवेश किया औषधि और वनस्पतियों ने लोम होकर त्वचा में प्रवेश किया चंद्रमा ने मन होकर हृदय में प्रवेश किया मृत्युने अपान होकर नाभि में प्रवेश किया तथा जल ने वीर्य होकर लिंग में प्रवेश किया अग्निर्वागभिगे भूत स्वाम ज्योनिम मुखम प्रवश तथोक्तायुर्नाशि आदिक्षिणी दिशह कर्ण ओषधिवनस्पतस्वचं चंद्रमा हृदय मृत्युनाभिमापिशं प्रावन वाग इंद्री के अपमानी अग्नि ने वाक होकर अपने कारण स्वरूप मुख में प्रवेश किया इसी प्रकार औरों का भी अर्थ समझना चाहिए इस प्रकार वायु ने नासिका में सूर्य ने नेत्रों में दिशाओं ने कानों में औषधि और वनस्पतियों ने त्वचा में चंद्रमा ने हृदय में मृत्यु ने नाभि में और जल ने शीशन अर्थात लिंग में प्रवेश किया क्षुधा और पिपाशा का विभाग एवं लब्धिष्ठासु दसु इस प्रकार देवताओं के आश्रय पालने पर तमसना पिपाशे आवृता मवाभ्याजी ते अब्रवी देवतास्वाम स्वे वा दे देवता स्वाम भजामेतासु भागिरोमेट धागिल वे वाश्या जा भवतः उस ईश्वर से छुदा पिपासा ने कहा हमारे लिए आश्रय की योजना कीजिए तब उसने उनसे कहा तुम दोनों को मैं इन देवताओं में ही भाग दे दूंगा अर्थात मैं तुम्हें इन्हीं में भागीदार करूंगा अतः जिस किसी देवता के लिए हवि दी जाती है उस देवता की हवि में ये भूख प्यास भी भागीदार होती निरिष्ठाने सत्यौना पाशे तमीश्वर अब्रुत उवाभ्यामिष्ठान अभी प्रजानी चिंत विधस्वे स ईश्वर एवं मुक्त ते असना पाशे अब्रवी नि युवो भाव चेतना वस्तनाश्रित्यान्नातृव संभवते तस्माताेवादु वा जुवाम देवस्वाध्यात्मदेवता स्वाभजी वृत्ति संबे नागृण्ण भागि यदेत्यो यो भागो हवीरादिलक्षण सै तस्तेन भाग्य भागि्यौ भागवतौ वा कौमी सृष्टा धावी एवं व्यदास्मा तस्मा दानी अभी यहाय हविगृह्य चरुपुरडा सादील भागिन्या देवतायाम असना या पिपाशे भवतः छुधा और पिपासा ने आश्रयहीन होने के कारण उस ईश्वर से कहा हमारे लिए अधिष्ठान का अभि प्रज्ञान चिंतन अर्थात विधान करो ऐसा कहे जाने पर उस ईश्वर ने उन छुधा पिपासाओं से कहा भावरूप होने के कारण तुम दोनों का किसी चेतन वस्तु को आश्रय किए बिना अन्न भक्षण करना संभव नहीं है अतः मैं इन आध्यात्म और आदि देव अग्नि आदि देवताओं में ही तुम दोनों को आभाजित करता हूँ अर्थात तुम्हारी वृत्ति का विभाग करके अनुग्रहित करता हूँ मैं तुम्हें इन देवताओं में ही भागी करता हूँ अर्थात जिस देवता को जो हवि आदि भाग है उसके उसी भाग से मैं तुम्हें उनकी भागनी भाग ग्रहण करने वाली बनाता हूँ क्योंकि सृष्टि के आदि में ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी इसलिए इस समय भी जिस किसी देवता के लिए चरु चरुपुरुाशादि हविग्रहण की जाती है ये क्षुधा पिपासा भी उस देवता में भागनी होती ही है ये श्रीमद्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद्शंकर भगवत पिता वितोपनिषदभाष्य प्रथम अध्याये प्रथमाध्याखंड स